सूरज के मुँह पे मलाई बुड़बक बादल पे पे पे कर कर दे दे चढ़ाई, चढ़ाई, अरे सूरज के मलाई, बादल खोले किताबें करे हम पढ़ाए पानी पत में हुई थी लड़ाई सुनो सुनो दिल की सुनो डरो नहीं शेर बनो डरोगे तो ठेंगा मिलेगा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब बदमाशियों से जरा पास आओ थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के मगर तुम भी देखो किताबों से आगे बढ़ो जरा आगे बढ़ो लिखा नहीं जो वो पढ़ो डरोगे तो ठेंगा मिलेगा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब जो तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। तो साहब धीरे-धीरे चलते चलते हम डबल सेंचुरी के करीब पहुंच रहे हैं ध्यान दिया आपने ये लो ये कार्यक्रम शुरुआत हुई थी एक कोशिश से वो भी समय गुजारने के लिए भगवान बुरा करे उस कोविड का जिसने हम सबको ऐसे हालात में लाकर रख दिया था जहां पर कि हम बिल्कुल असहाय थे और हमको ऐसा लगने लगा था कि ना मालूम कब क्या हो जाएगा और सचमुच में हम सबको मालूम है कि कब क्या क्या हो गया हमारे कौन कौन अपने थोड़े बहुत पराए भी हमसे दूर चले गए हमेशा के लिए मगर जिंदगी है चलती रहती है और जिसके लिए जिसके साथ हम जिंदगी बिताने की कल्पना करते हैं कभी तो वो हमारे साथ रह पाता है और कभी नहीं रह पाता है मगर आपको पता है एक चीज है जो आपकी जिंदगी के साथ यानी कि मैं अपने बारे में कह रहा हूं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ हमारी ज़िंदगी के साथ हमेशा चलती रहती है और वो है वो जानकारी वो ज्ञान वो नॉलेज वो पढ़ाई वो सीखना जो हमने ख़ुद अर्जित किया है पाया है अरे अरे मतलब आपने मैं आपके बारे में कह रहा हूँ ये अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ आपने जो अपने घर वालों से सीखा होगा हाँ हाँ यार घर वाली से सीखा होगा वो भी इसमें शामिल है तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारी सीखने सिखाने की बातें हैं ना आज मैं उसी पर कुछ बात करना चाहता हूं तो साहब अब सवाल यह उठता है कि ये जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं इसकी शुरुआत कहाँ से करूं तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं आपको अपने अपनी है ना गलत हो गई हिंदी अपनी बहन से मुलाकात करके करवाना चाहता हूं हमारी बहन है मधु दीदी मधु दीदी पढ़ाई लिखाई में हम लोगों को शर्मिंदा करने के लिए हमेशा आगे रही और साहब हम क्या करें मजबूरी थी हमको सुनना पड़ता था बहन है बड़ी है और माता पिता इनको एक तरह से समझिए आदर्श बनाकर हम लोग के सामने प्रस्तुत करते थे और साहब उस प्रस्तुतिकरण में हम लोग मन ही मन इन इनसे अब क्या कहें देखिए नफरत चुकी है हमारे पास बैठी है तो इसलिए हम नफरत तो नहीं कह सकते मगर ईर्ष्या जरूर करते थे हम सोचते थे हे भगवान इस साल तो फेल हो जाएं मगर अब काहे को फेल हो जाए भैया और पढ़ने में भी यह हाल कि यार ना सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि पढ़ रही हैं कुछ सीख रही हैं लगातार कुछ ना कुछ सीखती रहीं तो साहब मैं आपके मुलाकात पहले उनसे कराता हूँ और उनसे मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या था जिसने कि उनको इस बात के लिए मजबूर किया कि वो हम लोगों के लिए नरक में जगह बनाती जाए हमारी जिंदगी में कांटे बोती जाएँ और पढ़ती जाए तो मधुदीदी अब आपके हाथ में जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं है अर्ध सत्य है मैंने कभी भी आपके लिए कोई काटा नहीं हुआ और आप जितने कर्मठ हैं जितने अच्छे वक्ता हैं और जितना अच्छे अपने ज्ञान को जोडकर अच्छे अच्छे पॉडकास्ट से श्रोताओं को जोड़ते हैं तो हमारे श्रोता भी ये जान सकते हैं कि आपकी कही हुई बातें अर्ध सत्य ही नहीं शायद निर्मूल हैं आप बोलने में बहुत माहिर हो गए हैं बोलते बोलते और बस यही बात है पढ़ना हाँ हमें अच्छा लगता है शुरू से लगता है और इसकी प्रेरणा आप जानते हैं हम लोग कैश परिवार से हैं और चित्रगुप्त भगवान हम लोगों हम लोग, लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ कलम की पूजा होती है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई से भी जुड़े हुए हैं हम चाहें न चाहें वो हमारे डी में है वो हमारे परंपरा में है हमें अपने बुजुर्गों से मिला है और भैया हम अपनी बात तो आपको बताएंगे ही लेकिन आप अपनी भी पूरी पूरी बात इस दौरान बताइएगा मेरी माँ को पढ़ाई का बहुत शौक था और हम लोग जिस परिवार से हैं उस परिवार में भी सभी को पढ़ाई से बहुत बहुत लगाव था यही कारण है कि हम लोगों को भी पढ़ने की अपने घर से प्रेरणा मिली अपने पर्यावरण से जो लोग हम लोगों के मित्र थे या माता पिता थे जो भाई बहन थे उन सब से चाचा चाची बुआ फूपा सभी से पढ़ाई की बहुत बहुत प्रेरणा मिली ये नमस्कार हम नीमा और श्री रविशवास्तव की पत्नी ये मधु दीदी जो हैं ये पढ़ाई पढ़ाई का बड़ा बखान करें बिल्कुल पढ़ने की बड़ी प्रेरणा मिली और हम आप ये मेरा अपना अनुभव है कि हमें दूसरों की पढ़ाई देख के बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम तो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं ये सब लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि हम लोग धरती के अंदर हैं इस परिवार में सब लोग इतने पढ़े लिखे और बहुएँ जो हैं निमानी रूप बी पास या बी पास आगे पढ़ने का मौका था मगर शादी करके खुश हो बैठ गए अब बोलिए दीदी अब कीजिए वक्त हाँ बिल्कुल करते हैं ये हमारी जो बहुएं हैं मतलब भाभियां हैं छोटी हैं हमसे बिल्कुल बहन सलीकी हैं बेटियां सलीकी हैं ये सब मतलब भले ही इन लोगों ने डिग्रीज या वो सब कम लिया हो लेकिन ये लोग बहुत गुणी हैं और निरंतर कुछ ना कुछ कर, करती रहती हैं सबके लिए प्रेरणा बनी रहती हैं और ये लोग और भी बहुत से फील्ड्स में जो एजुकेशन से अलग हैं उनमें भी तरह तरह के नए नए प्रयोग करती हैं और सबका मार्गदर्शन करती हैं इन लोगों की तारीफ करना शब्दों में संभव नहीं है और यही कारण है आपसे आपको मैं ये कोई म्यूचुअल अप्रिसिएशन सोसाइटी के लिए आपका भाषण नहीं हो रहा है मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि आप ये बताएं कि आपने पढ़ने की प्रेरणा कैसे पाई तो साहब इसके बारे में एक लाइन तो सिर्फ ये हुई थी कि माँ से प्रेरणा मिली तो अब उस लाइन के आगे भी चलिए ना जी आप भूल रहे हैं आपने एक एपिसोड पूरा पूरा की की अम्मा अम्मा यानी हम की प्यारी बड़ी अम्मा के ऊपर किया था कि वो अपने ज़माने से कितनी आगे थी अरे भाई तो, तो वो तो तो हो गया तो। ना अब उनकी बेटी भी तो कुछ इस बारे में बात करे। अच्छा, है? दीदी, आप हमारे श्रोताओं आपसे हम ये बता रहे हैं की पढ़ने की प्रेरणा मुझे अपनी माँ के अलावा अपने गुरु जी से भी मिली मेरे टीचर प्रोफेसर नरेश चंद्रा जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने भी बहुत बड़े प्रेरक की आदर्श की भूमिका निभाई और मैंने शायद किताबों से कम पढ़ा होगा और उनके सानिध्य में उनके आशीर्वाद से मुझे पढ़ने का बहुत मौका मिला और इस तरह से हमने वो वो ग्रंथ पढ़े अगर नहीं भी पढ़े तो उनके जिसट या उनके बारे में पढ़ने का हमें अवसर मिला और इस सब पढ़ाई के बीच में मैंने अंग्रेजी में पीएचडी की और इसके अलावा धर्म और दर्शन ये मेरे प्रिय विषय हैं पहले तो एक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन बुक होती थी अभी भी है बुक वो पढ़ने का मुझे बहुत शौक था और उसी से मैंने बुद्धिज्म शिंटो बुद्धज़म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इन सब के बारे में पढ़ा इसके अलावा मैंने बाइबल पढ़ी क़ुरान शरीफ पढ़ी धम्मपद पढ़ा त्रिपिटक पढ़ना ज़रूर चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाए जिंदा व्यस्ता भी हमने डाउनलोड कर रखा है कोशिश करेंगे कि उसे भी पढ़ लें होता क्या है जब हम इस तरह के विभिन्न धर्म पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने हिंदुज़्म को अन्य धर्मों से जोड़ते हैं और हमें जिज्ञासा होती है कि किस तरह हम उनके आगे हैं या उनकी परंपरा में शामिल हैं या हमारे यहाँ बहुत कुछ अलग है वर्तमान में मैं गीता से कर रही हूँ तीसरी बार गीता का कोर्स वो लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं इसमें कोई शक नहीं है गीता के प्रति समर्पण उन लोगों में बहुत है और मैंने निर्णय किया है जब तक मैं जीवित रहूँगी या मुझ में ताकत रहेगी तब तक मैं जब जब एल कर लूँगी फिर वापस एल ज्वाइन कर लूँगी वो लोग ट्रेनर बनने को भी कहते हैं लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें पूरी गीता में 700 श्लोक हैं और उन्हें कंठस्थ करना और कहीं से भी एक जगह से उठाकर फिर उनकी समीक्षा करना उन्हें समझना ये बहुत ही मेहनत का काम है तो कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन मैं अपने से या आप से कोई वादा नहीं कर सकती हूँ लेकिन गीता पढ़ना अपने आप में एक परम सुख है और मैं ये भी कहूँगी शायद ये कृष्ण भगवान की असीम कृपा है जो गीता माता स्वयं मेरे लिए मेरे पास आ गई हैं और मुझे नित्य नित्य प्रेरित करती हैं ओ आप मेरी बात कर रही हैं क्या मेरा नाम नीमा है दीदी दी। लेकिन हमें आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा यही? हमारी बड़ी अम्मा और आपके जो सर थे उन्होंने आपको इतनी प्रेरणा दी और आपने उस प्रेरणा को व्यर्थ नहीं जाने दिया प्रेरणा हम लोग के चारों ओर इतनी ज्यादा मौजूद है एटमॉस्फेयर में आसपास लोगों में रिश्तेदारों में राह चलते लोगों से भी प्रेरणा मिल जाती है बिल्कुल लेकिन हम लोग उसको कितना अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए आप हम सबके लिए प्रेरणा बन गई आज जब हमने ये सुना कि आपने इनसे भी प्रेरणा दी उनसे भी प्रेरणा दी और उसको आपने आत्मसात करके उसका काम शुरू कर दिया उस पे चल मतलब सरपट सर चल पड़ी और आपने हाँ। लो हाँ। काफी लोग जुड़े हैं दीदी लेकिन एक बात बताइए आपने इंग्लिश में ही पी एच डी की हिंदी में भी नहीं मैंने हिंदी नहीं देखी अच्छा मेरे पास सिर्फ इंटर तक लेकिन आप तो हिंदी में मतलब गजब का आपका कमांड है कमांड की बात तो ये है।, है कि ये हमारी दीदी जो अपने आप को बता रही हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ी में पीएचडी की सच बात यह है कि ये अपनी आधी जिंदगी हिंदी अधिकारी के रूप में गुजार आ, चुकी हैं आकाशवाणी की तो साहब अब देखिए मैं इन लोगों को आज लेकर के इसलिए आया कि आज हम एक सौ सीढ़ी पर पहुँचे हैं और इस एक सौ अट्ठानवेवीं सीढ़ी पर मैं आप सबको अपने अलावा किसी और से भी मिलाना चाहता था क्योंकि मुझसे कई लोगों ने ये बात कही कि साहब आप ये नई नई बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं तो सच बात यह है कि जैसा कि हमारी दीदी ने बताया और हमारी पत्नी ने भी उसमें बीच में इंटरजेक्ट किया कि ये नई बातों के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है इन सब बातों के लिए जैसा उन्होंने कहा कि पढ़ने की प्रेरणा तो साहब ये पढ़ने की प्रेरणा या कुछ सीखने की प्रेरणा ये सब हमको अपने आसपास से मिलती है मैं अपने बारे में आप आपको ये बता सकता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो प्रेरणा है ना वो नहीं करने की भी होती है प्रेरणा करने की भी होती है और प्रेरणा नहीं करने की भी होती है जब मैं इन लोगों को ये गीता की बातें करते सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ा ही भयानक विषय है भयानक इसलिए कि इतना विशाल इतना भयावह है कि मुझे उससे डर लगता है और भैया जिस चीज से डर लगे ना उससे दूर रहने में ही भलाई है।, है मैं तो यही कह सकता हूँ अरे शांत रहिए महाराज आ ये ये लीजिए इन्होंने उसके लिए एक और नया शब्द निकाल दिया अरे यार जो चीज गुड़ है जरूरी है कि उसमें घुसो उसे दूर घुसोर हाँ तो जरूरी क्या है समझना ये भी सावधान हो जाना है कि जहां पर रास्ता मुश्किल हो भैया कोशिश करो वहां पर एक सुरंग बना के निकल जाओ देखिए आजकल तो जमाना वही है उत्तर काशी से अगर आगे जाना है तो क्या जरूरी है कि पहाड़ों पर चढ़ के जाओ मोदी जी की तरह से सुरंगें सुरंगें बनाइए और निकल बना के निकल जाइए। जब सकते हैं तो तो हैं। तो तो साहब हम वही रास्ता चुनते बात अलग है। आप मोदी जी का साथ दीजिए नहीं दीजिए उनकी बात मानिए मत मानिए मगर उनका तरीका तो अपनाया ही जा सकता है आप सुरंग की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग बद्रीनाथ की बस में बैठे थे और जैसे ही घंघोर सड़क सड़कों पर बस जा रही थी बस में ड्राइवर ने जो गाना बजाया हुआ था वो चल रहा था आगे भी जाने ना तू, तू, भी जाने तू पीछे जा और खतरनाक रास्ते के एक अच्छी डार्क सी सुरंग होती चुप करके निकल जाते ड्राइवर साहब बजाते रहते आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तो अरे हम बता देते भैया उधर भी एक रास्ता इधर भी एक रास्ता मगर चलिए कोई बात नहीं हाँ तो साहब अब हम आगे की बात करते हैं सवाल ये है कि ये जो प्रेरणाएं हैं ना ये हमें ढूंढने के लिए हमें मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपसे मैं देखिए मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी किस्म के शिक्षा पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल आपके साथ अपने अनुभव साझा कर रहा हूं हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि देखिए ये जो प्रेरणाएं है ना कुछ करने की या कुछ नहीं करने की मुझको तो हमेशा अपने मिली हैं जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा ना कि पढ़ने की प्रेरणा अपने से आगे जाने वाले को देखकर मिलती है आपने एक शायद उस धावक का नाम सुना होगा मुझे तो नाम तो नहीं याद रह गया बुढ़ापे की उबर क्या कहें भाई इस बुढ़ापे की उम्र में नाम गेम भूल जाता है कुछ ही लोगों के नाम याद रह जाते हैं मसलन हेमा मालिनी माधुरी दीक्षित ये सब टाइप के नाम याद रहते हैं बाकी अब छोड़िए जाने दीजिए तो साहब अच्छा हाँ ये भी सॉरी ये याद है याद है मुझको अच्छा तो साहब सवाल ये है कि उस धावक ने एक बात कही थी उस धावक ने यह कहा था कि मैं केवल जब दौड़ता हूँ ना तो अपने से आगे वाले की बनियान का नंबर देखता हूं और कोशिश करता हूं कि उस नंबर को पार कर वो नंबर मुझे दिखना बंद हो जाए यानी कि वो एक के बाद एक धावक को पीछे छोड़ता हुआ आगे चला जाए और ऐसी कोशिश करता है कि उस जगह पहुंच जाए जहां पर उसको अगला धावक न दिखाई पड़े तो साहब अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे हालत में हम हो जाए कि हमको अपने से आगे कोई ना दिखाई पड़े तो इसका मतलब आप पहुंच गए शीर्ष पर भैया हम तो कभी शीर्ष पर पहुंचने की न तो कल्पना करते हैं और ना कभी हमने इसके बारे में सोचा इच्छा जरूर किया मगर इच्छाएं काश इच्छाओं के पंख होते कहां से कहां पहुंच गए होते हम नहीं नहीं पंख होते शायद काश होते मगर वो काश वाश छोड़िए जितने दौड़ सकें उतना दौड़ लें हम तो यही समझते रहे अच्छा अब आपको बताएं आजकल हम क्या सीख रहे हैं आप सोच रहे होंगे ना कि साले इतने बूढ़े हो गए हो अभी क्या सीख रहे हो आजकल हम सीख रहे हैं बच्चों से बचपना क्यों बच्चों से बचपना आपको कभी कभी इतनी इतनी मामूली बातें जो हैं वो नहीं समझ में आती हैं और आप उनके बारे में चिंतित रहते हैं जैसे मसलन आपको बताता हूँ आजकल मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था आजकल मतलब एक बच्चे को नहीं कई बच्चों को पढ़ाता हूँ मगर उसमें से एक बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उसका पहला सवाल यही होता है इसको पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा है अब साहब मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसके बारे में एजुकेशन की कुछ किताबें पढ़ी एजुकेशन की कुछ किताबों में पढ़ने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि हर एजुकेटर को सबसे पहले अपनी क्लास में या अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने के लिए बच्चे को यह बताना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है वो उसके किस काम आएगा अब सवाल ये उठता है कि आजकल शायद स्कूलों में एजुकेटर्स के पास ना तो इतना वक्त है और ना इतनी फुर्सत है और शायद इसका कोई पर्पस भी नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इसके बारे में बताने से examination में तो इसके बारे में हम कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते तो जरूरत क्या है इसको बताने की इसका नतीजा यह होता है कि बच्चों के मन में ये सवाल उठते हैं और ये सवाल वो स्कूल में पूछ नहीं सकते और यह सवाल का जवाब मुझ जैसे पढ़ाने वाले को यानी जो घर पर पढ़ाने में मदद करते हैं उनको देना पड़ता है तो अब साहब मैं आजकल कोशिश ये करता हूं ये सीखने कि बच्चे को जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो उसको पढ़ाने से पहले उसको ये बताने की कोशिश करूं कि इस सब्जेक्ट का उसकी जिंदगी में क्या काम आएगा आप साहब ये बहुत ही मुश्किल बेहद कठिन शब्द बेहद कठिन मतलब बेहद कठिन विषय है क्योंकि हर चैप्टर से पहले या हर चैप्टर के एक पोर्शन से पहले मुझको ये सीखना पड़ता है यार ये इतना मुश्किल काम है ना इसके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर आपको सच बताऊँ दस में से चार बार ही मेरी ये कोशिश सफल होती है और उन चार बार में भी मैं आधे से ज़्यादा बार तो इसको बता नहीं पाता हूँ कम से कम कन्विंस तो नहीं कर पाता हूँ भाषण तो दे देता हूँ और बच्चा भी चुप करके हाँ हाँ हाँ हाँ करके सोचता है चलो यार टाइम पास हुआ ख़त्म करो आगे बात आगे बढ़ाएँ हाँ तो साहब मैं आजकल ये सीख रहा हूँ हमारी दीदी बोलती हैं वो गीता सीख रही हैं हमारी पत्नी बोलती है कि वो हम लोगों को दोनों को पढ़ाना सीख रही हैं तो अब ये देखिए साहब अच्छा आज आपको आज आपको एक बात और बताऊं आज हम किसी के घर गए जब उनके घर गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए और वो भाई साहब जो थे वो कुछ अब आगे बढ़ाने लगे सामान तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप तो बड़े हैं आपको तो समझना चाहिए कि भैया जब वो कुछ ऐसी बात करें तो उस पर ध्यान न दिया जाए तो बोले हैं? ऐसा भी संभव है क्या? कि कि मैंने कहा कि आपको ये किसने कह दिया कि आपको जो सिखाया जाए वो सब सीख जाइए तो इसका मतलब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको कुछ सिखाए तो सीखिए अरे कोई आपको सिखाने की कोशिश करे ना तो मौका दे उस बात को एग्जामिन कर लीजिए यानी ये समझ लीजिए कि जो वो सिखा रहा है वो आपके आपके कसौटी पर आपके मानदंड पर वो सही है या नहीं है आपको सच बताएं बच्चे तो अक्सर ऐसा करते हैं माँ बाप सिखाते रहते हैं अरे बेटा पढ़ ले अरे बेटा घूमने मत जा अरे बेटा जल्दी घर आ जाना हमारे पिताजी हमसे बताते हैं कि उनके बड़े भाई साहब उनको ये सिखाया करते थे बड़े अच्छे घर के लड़के सांझ ढले घर भले तो पिताजी भी अपनी ये भाषण जो था हम लोग को दिया करते थे हम लोग बोलते थे अरे क्लास ही शाम को होती है तो साँझ ढले घर भले कैसे आ जाए तो इसका मतलब हम अपने मानदंड पर उनकी बात को कसौटी पर कसते थे और तब स्वीकार करते थे या नहीं करते थे अब सवाल ये उठता है कि आप भी भाई साहब अगर देखिए ये मैं शिक्षा देने लगा हूँ आपको कि आप भी भाई साहब मेरी तरह से ये सब जो मानदंड है ना उनको अप्लाई करते रहिए ये नहीं कि पत्नी ने सिखा दिया फलाने दोस्त जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और आप भी मान जाए पत्नी ने कह दिया या माताजी ने मना कर दिया कि अरे ये क्या सुनते रहते हो हमने एक बात कही मत सुनिए उनकी बातें तो सुनिए कि भैया ये हमने एक बात कही मैं क्या क्या बढ़िया बातें कही जाती हैं तो सुन लीजिए बातें हमारी भी खैर छोड़िए ये तो मज़ाक कर रहा था मैं आपसे मगर आपको ये बता दूं कि देखिए बातें करते रहिए बातें करते रहेंगे ना तो बातें चलती रहेंगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिमाग चलता रहेगा यार अगर बातें ही करना बंद कर देंगे मैं पहले एपिसोड से यही बात कहता चला रहा हूं बात करते रहिए मुझसे बात करिए या मत करिए किसी से तो बात करिए मैं अक्सर ऐसे लोगों को परेशान हाल देखता हूँ जो बात करना बंद कर देते हैं देखिए बात करिए ना उसके बाद सीखिए मत सीखिए आपकी मर्जी है मैंने तो कोशिश किया कुछ ना कुछ सीखते रहने की और मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ना कुछ सीखते रहने से हमको एक हर अगला दिन जो है उसके लिए एक उम्मीद बनती है उसके लिए एक कार्यक्रम एक प्रोग्राम तय हो जाता है और भैया अगले दिन के लिए प्रोग्राम तय हो जाना ये अपने आप में एक जीने की वजह मिल जाती है मैं यही कह सकता हूँ कि अगर जीने की वजह नहीं मिलती है ना तो अगला दिन आने पर कोई उत्साह नहीं रह जाता मेरे मेरे विचार में हर दिन के बाद शाम को जब हम सोने जा शाम को नहीं यार मतलब रात में जब सोने जाते हैं रात में जब सोने जाते हैं ना तो अगली सुबह उठकर क्या करेंगे इसका कुछ पता होना चाहिए ना कि अगली सुबह उठेंगे और फिर वही आज का दिन रिपीट करेंगे तो, तो बहुत बोरियत हो जाएगी आखिरकार ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिंदगी तो वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से जहां पर कि अगले दिन के लिए कोई उम्मीद की किरण जगी रहे आपको एक बात बताऊ मैं इसके लिए क्या करता हूं मैं आपको बताऊं मैं मोटी मोटी नॉवेल पढ़ता हूं और मोटी मोटी नॉवेल जल्दी जल्दी नहीं पढ़ता हूं हर दिन पांच दस पेज पढ़ के रात में सोते समय ना वो दस पेज की बात छोड़ देता हूँ और अगले बात सोचता हूँ कि अच्छा कल जो दस पेज पढ़ूँगा ना उसमें क्या होगा तो साहब मुझे अब कोई बात करने वाला मिले या न मिले कम से कम हमारी नॉवल में आगे क्या होगा इसकी तो उम्मीद बंधी रहती है ना यही काम अरे भैया वो नेटफ्लिक्स वाले भी करते हैं उनके एपिसोड देखते रहिए आज सातवा एपिसोड देखिए और इंतज़ार करिए कि कल देखूंगा तो आठवें एपिसोड में क्या दिखाई पड़ेगा मैंने अभी आपको बताऊं ऑल दैट यू डोंट सी एक बड़ा बढ़िया एपिसोड बड़ा बढ़िया सीरियल है सब, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर पे देखिए बहुत अच्छा है अब पता नहीं प्राइम पर है कि नेटफ्लिक्स पर है मगर वो बहुत ही उम्दा सीरियल है जो देख नहीं सकते उसके बारे में यानी कि एक अंधी लड़की की कहानी तो देखिए आपके लिए भी मैंने एक कल के लिए काम दे दिया है ठीक है साहब चलते हैं तो आज के लिए यहीं पर अपनी बात बंद करता हूं और आप सोचेंगे क्या लंतरानी हाँक रहा है लंतरानी नहीं है मतलब की बात कर रहा हूं साहब और इन मतलब की बातों को हम करते रहेंगे अगले हफ्ते फिर तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं धन्यवाद और साहब आपने अपना समय दिया है उसके लिए आपका आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी भी बकवास सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो देखिए साहब आपने हमारी इन इतनी श्रेष्ठ बातों के साथ थोड़ी बहुत बकवास भी सुन ली है तो हम आपके लिए आभार और भी व्यक्त करते हैं चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना कैंसिल है मंडे को स्कूल जाना जिद मेंटेन करो चढ़ो माउंटेन चढ़ो डरोगे तो ठेंगा मिलेगा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब जो तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब